नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में किशोर नायक जी गुजरात नौसारी से उपस्थित है उनसे हम लोग बातें करने वाले एक अच्छा एक्सपीरियंस वो भी हमारे साथ साझा करने वाले हैं आप सभी की तरफ से किशोर जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपका भी स्वागत है ओम शांति बनी जी जी जी कैसे हैं आप बस बढ़िया बाबा चला रहे हैं वो है <laughs> <laughs> <laughs> बिल्कुल बिल जी आ, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए जी जी जी भाई जी मैं सत्ताईस साल से ज्ञान में चलता हूँ हमारा परिवार खेडूत का परिवार बेसिकली मेरे बड़े भैया मुझसे सोलह साल पहले ज्ञान में आए थे हुँ, हुँ, हुँ, आ, तो उनके आग्रह के वश में आया था प्रकाशमणि दादी आ, का पहला अवसर था मिलने का तो मैंने स्टेज पर जाके दादी को ऐसा बोल दिया था फरियाद तो नहीं की थी कि मेरे भैया को 16 साल पहले बुलाया तो मुझे, मुझे लेट क्यों बुलाया।, बुलाया। तो दादी ने मेरी ओर मुझे आज भी पक्का है दिमाग में चित्र दादी ने मेरी ओर देखा मुस्कुराए और बोले आ, लेट है लेकिन टू लेट नहीं टू लेट नहीं है और फिर दृष्टि दी और देट वॉज द बिगिनिंग वहाँ से शुरू हो गया था ये सिलसिला बेसिकली मेरा गांव अमरसाड़ गांव जो है भाई जी वो चीकू चीकू अच्छा, का, हब है, अच्छा, का अच्छा, हब है हब है मैक्सिमम चीकू का प्रोडक्शन वहां से एनवायरनमेंट ऑफ़ दवर्स इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर दिस क्रॉप स्पेशली चीकू और मैंगो ये प्रदेश की बात हुई क्वालिफिकेशन मेरा एमएससी एम एड पी गाइड के तौर पर भी काम किया है बाबा की ही बेहद की कृपा क्योंकि 79 में मैंने बी कंप्लीट किया तो मेरे पिताजी ने बोला कि ये बड़ा तो पढ़ के निकल गया है घर से तो खेती बाड़ी कौन करेगा तो इच्छा नहीं थी फिर भी मैं खेती में सात आठ साल खेती खेती का हर काम करता हूँ मैं पूछ आता है फिर सात साल के बाद मैंने बी किया फिर एम किया फिर बीएससी के 12 साल के बाद मैंने एमएससी किया फिर एजुकेशन में पी किया आई स्टार्टेड माय कैरियर सर एज ए प्राइमरी टीचर मैंने धोन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अगर बार सभी छात्रों को पढ़ाया बाद में बीएड कॉलेज में अध्यापक बाद में बीएड कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल आ, प्रिंसिपल रेगुलर और फैकल्टी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन तरीका भी मौका बाबा ने मुझे दिया सभी क्रेडिट बाबा को देता हूँ क्योंकि ये तो सीरियल जैसा है बिल्कुल कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है जिस, जिस, जिस वक्त जिक्स आदमी की जरूरत हो मुझे वहाँ पहुंचाया बाबा ने बहुत हुँ, अच्छी हुँ, तरह से हुँ. और भाई ये बाबा ने बहुत कुछ दिया है मैं अच्छा गाता हूँ हारमोनियम तबला आउथरगोन फ्लूट सब कुछ बजाता हूँ संगीत लिखता भी हूँ कंपोज भी करता हूं, ड्रामा भी लिखता हूं, करवाता हूं, योग प्राणायाम का मेरा फोर्टी ईयर है बहुत दिया है और विभाग में एक अच्छे स्पिरिचुअल वक्ता की तौर से मेरा नाम है बाबा ने मुझे टपाली बना दिया है हर जगह जाना <laughs> और यही बीज डालना और आना, आज भी मैं हमारे वीर नरव साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ आ, साथी बनकर आने का मौका दिया है बाबा ने कल आएंगे वो जी लेकिन आज मैं जल्दी आ गया हर साल भाई जी मैं यूनिवर्सिटी से गांव से जो जो मूवी है आहा, ऐसे आहा। ऐसे व्यक्तियों को ले आता हूं और सब कन्विंस होकर जाते हैं मेरे सेंटर में गुरुदेवी दीदी है बहुत अच्छी पालना करती है हमारी बहुत अच्छी पालना करती है बस अभी तो ईश्वरीय सेवा यही लक्ष्य है बहुत अच्छा सही बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत अच्छी बात है आपने बताया अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा तो जैसे अभी वर्तमान समय में बहुत सारी चीजें हैं तो वहाँ जहाँ आपका रहना है वहाँ पर किस तरह की सेवाओं की जरूरत है वो थोड़ा सा बताइए वैसे हमारा इलाका जो है भाई जी वो आर्थिक स्थिति से समृद्ध इलाका है पीपल्स आर हेल्दी एंड वेल्दी इन तो वैसे भक्ति मार्ग में ज्यादा है हुँ, हुँ, अभी अभी uh, कुछ मान लीजिए अभी ही हमारे यहाँ सेवा शुरू हुई है गुजरात की मिलियन मिनट्स ऑफ साइलेंस उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि भाई हम पूजा करते हैं ध्यान धरते हैं माला जप इत्यादि सब करते हैं फिर भी इतनी परेशानियां क्यों क्योंकि हर व्यक्ति ने करने के हिसाब से किया है जो थाट्स देना चाहिए हाँ थाट इज एन एनर्जी धियो विश्व विराजते ऐसा माना जाता हुँ। है विश्व को चलाने वाला बल जो है वो विचार है थॉट तो और ब्रह्म कुमारी इसकी ये विशेषता है कि हम अदर रिचुअल्स को इतना डोमिनेट नहीं करते हैं लेकिन थाट प्रोसेस को डिवाइन बनाना हमारा पहला लक्ष्य अपनी अवस्था को मजबूत बनाना और हमें जो चाहिए बाबा भी यही बोलते हैं ना हमें जो चाहिए वो हमें देना है हम देंगे कॉस्मॉस में तभी वो हमें आकर मिलेगा तो हमें अगर सुख शांति चाहिए तो हमें सुख शांति देनी पड़ेगी समाज में प्रकृति में ये सब देना पड़ेगा तो ये ऐसी ऐसी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभाव निकलता है मैंने तो आ, आ, हमारे साउथ गुजरात की सभी स्कूल कॉलेज के सभी टीचर्स के कांटेक्ट में हूँ सब मुझे भी जानते हैं बाबा की कृपा से और यूनिवर्सिटी में जब मैं डीन था भाई जी तब मैंने वैल्यू एजुकेशन को महत्तम वेटेज दिया वैल्यू एजुकेशन किसी न किसी तरीके से अपनाओ खुद पर प्रयोग करो सिर्फ की बात नहीं नहीं तो वो तो वाणी व्यविचार हो जाता है बिल्कुल तो खुद बनाओ अपने ऊपर प्रयोग करो तो भी अपनी बातों से प्रभाव निकलेगा नहीं। नहीं। ये हाल है गांव में भी जगह जगह पर अच्छी अच्छी बातें हम मंदिर में भी जाते हैं मंदिर का रहस्य क्या है पगर खा बाहर निकालो वहाँ से शुरू करके हमारा एक थॉट चार जगह पर असर करता है चार पहले खुद की सेहत पर दूसरा खुद के मूड के ऊपर तीसरा जिसके बारे में सोचते हैं उन तक टच होता है और चौथा जो है वो विश्व में जाता है वातावरण वायुमंडल में जाता है और वही हमें मिलता है हमारी आपकी दुख की परेशानी की जो बात है उसका रीजन यही है तो ये बात टच कर जाती है कि यस नेगेटिव थॉट्स आर देयर डोमिनेटिंग ईच एंड एवरी प्लेस यही बात है तो आ, कोई दूसरे तरीके से नहीं लेकिन बौद्धिक तरीके से अगर हम कन्विंस करते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है और मेरे हिसाब से नए जो छोटे बच्चे हैं उनको हम फोकस करें उनके ऊपर दे आर रेडी टू नो दे आर रेडी टू रिसीव इवन दे आर रेडी टू एक्सेप्ट सर हाँ लेकिन प्रॉपर रोल मॉडल चाहिए एक्शन प्लान चाहिए और श्रद्धा चाहिए इसके अंदर कि ये करने से औरों का कल्याण बाद में होगा पहला कल्याण हमारा खुद का होगा ये ये फिलोसोफी पर हम काम कर रहे हैं अभी बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सबके लिए आ, हमारा भविष्य हम खुद बना सकते हैं हमारे आज के कर्म वो ही हमारा कल बनाएगा पीछे की बात तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जो हो गया सो हो गया लेकिन आगे के भविष्य के लिए और भगवान ने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई है सतयुग वाले नए सर्कल में अगर एंटर होना है तो बिना वक्त गवाए अभी से शुरू कर दे खुद का शुद्धिकरण खुद का सशक्तिकरण और खुद का स्वस्थिकरण बाबा तैयार है कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है बस एक बार आप आ जाओ शरण में सब बाबा देख लेंगे मेरे जीवन में तो यही हुआ है मैंने जब शरणागति ली तब से अब तक बाबा ही सब तैयार करते हैं अमृतवेला के समय में टचिंग हो जाता है नुमा नुमाशाम में कन्फेशन हो जाता है और बहुत अच्छा चल रहा है जल कमलव जीवन चलता है <laughs> बहुत अच्छा चलिए किशोर नायक जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ साथ एक सुंदर मैसेज भी आपने कोट किया है जो हमारे सभी श्रोता बंधुओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और आपके जीवन में जो मेराकल हुआ है ईश्वर ने जैसे आपके जीवन को एक सीरीज एक फिल्म की तरह बना के रखा है तो आप एक साधारण जीवन से जो है पीएचडी एच डी तक और डीन तक आपने अनुभव किया है तो ये एक बहुत ही कमाल का जो एक्सपीरियंस है आपका है जिसमें परमात्मा की कृपा बनी है तो आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को आपके अनुभव दिल तक पहुँच गए होंगे तो निश्चित तौर पे आप अगर परमात्मा को याद करते हैं तो जीवन बेहतर और सुंदर बन जाता है तो आप थोड़ा समय निकाल के अपने लिए ईश्वर के लिए जरूर काम कीजिए शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़े में कुछ नई बातें लेकर सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति ओम शांति जा <laughs>